नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 4 नवंबर 2012 संडे। आ, ये वीडियो है कि भाई बिना Right to Recall अच्छे आदमियों को चुनो, लेकिन Right to Recall की चिंता बाद में करो, ये बात कितनी गलत है। उसके सैकड़ों एग्जांपल है, उसमें से एक एग्जांपल जो कि रिसेंटली हुआ है, मिनिस्ट्रीपार्टी लेवल का है, लेकिन रिसेंटली ह वेरावल गुजरात में एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, वेरावल डिस्ट्रिक्ट सिटी। वहाँ पे फिशियरीज़, मछली पकड़ने का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बड़े पैमाने पे मछलियाँ पकड़ी जाती है और एक्सपोर्ट होती है। तो वहाँ पे दो गुंडे थे कुहाड़ा ब्रदर्स, मगरा गैंग थी उनकी। और उन्होंने बीजेपी से लिंक कर लिया तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता था, ज्यूडिशरी प्रोटेक्शन मिलती थी तो वो बड़े पैमाने पे हफ्ता वसूली करते थे जो भी बोर्ड जाती थी मिनिमम उसको 50 हजार का हफ्ता देना है तो इस तरह से बड़े पैमाने पे हफ्ता वसूली करते थे फिर धीरे-धीरे उन्होंने तो ऑन पेपर आएगा सिर्फ 20000 डॉलर और बाकी 80000 डॉलर सीधा मोरिशेस के खाते में जमा हो जाएगा वो बड़े पैमाने पे होता है वहाँ पे तो वो बिजनेस भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई तो वहाँ पे लोगों ने डमोंस्ट्रेशन करने शुरू किए तीन हफ्ते तक वेरावल ब फिर जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बोला कि नहीं भाई हम तो गुंडों को ही सपोर्ट देंगे तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो तो वहाँ के कार्यकर्ताओं लोगों ने बोला कि चलो हम नया पार्टी बनाते हैं नया ग्रुप शुरू करते हैं तो जन जागरूकती मंच करके एक नई संस्था अस्तित्व में आई अक्टूबर 20 और आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आपका यदि कोई दोस्त वेरावल में रहता हो तो उसको भी कांटेक्ट कीजिए तो उसको 40 में से 21-22 सीट मिल गई कांग्रेस को सिर्फ चार सीट मिली बीजेपी को 12-15 सीट ही मिली और ये जनजागरूकता मंच का कि कि मेयरशिपलटी की, की, की गवर्नमेंट बन गई मतलब मेयर बन गया और उनकी स オフィルロゴネソジャチョロ、イエエエクジャータレベルペカレンゲウウウウウンコウソアバダレキン、エクサルバドウォジャーガラメキャワオクトバドウォジャーガラメキエズコーポレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ तो उन्होंने प्रजा और कार्यकर्ताओं की तो पीठ में छाती में छुराई भोग दिया लोगों को बीजेपी और कांग्रेस पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने जनजागरूती मंच के लोगों को छुराओ और जनजागरूती मंच जैसे ही चुने वो एक साल के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर दिया तो कांग्रेस ज्वाइन कर देते यदि बीजेपी ने उ तो जो नए व्यक्ति है, उनमें से 70, 80, 90 परसेंट गिनत घंटों में, छह घंटों में या छह दिन में करप्ट हो जाएंगे। इसलिए जब तक राइट टू रिकॉल नहीं आता है, तब तक व्यक्ति बदलने की बात बेवकूफी है। और वो अनेक बार साबित हो चुका है 1977 में भी साबित हो चुका कि जयप्रकाश नारायण के क जो 540 सैमपल थे उनमें से 370 को घर बिठा के 370 जितने नए ला दिए और वो 300 जो जितने फर्स्ट टाइमर थे वो भी सब करप्ट हो गए छह महीने के अंदर और अब ये रिपीट करने की बात हो रही है कि अरविंद गांधी कह रहे हैं कि हम नई पार्टी बनाएंगे バナウパティバナメケバリバーニエ、バリバトイタイエキューノネ、トカディア、トキパレボラタギオパティニバナインケチュナしネイラインケプチュナウラーニエ、バラトメ、バラソパティアエイクネイパティアエギ、トキバラニオネワラバラッカ。メクチュナウラウウウト、ムジェト、ドスロウケネカ、アディカビニエキチュナウマトロロ、ロ、アチバテパルチュナウラーニエト、パレセボラジエキュナウメパティバナネワウメチュナウラネワウ どうしても、あなたは誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰か もう1の人う1つのは、もう1つの人は、もう1の人は、もう1つの人の人は、もう1つのの人は、もう1つの人は、もう1つの人は、もう1つのの人は、は、1 जो आदमी सोच रहा है कि वो अभी भी मिनिस्टर बन सकता है, वो करप्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस आदमी को लगेगा पचास में से तीस चालीस को ऐसा लगेगा कि ये उनकी जिंदगी का ही पॉलिटिकल सफर का आखिरी मुकाम है, इससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो लोग एक के बाद एक बिकने शुरू हो जाएंगे, उनमें से 70 मैं एक्टिविस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये नए अच्छे आदमी को हम पार्लियामेंट में पहुँचाएँगे और वो नए अच्छे आदमी बिकेंगे नहीं ये ख़ैली पुलाव छोड़ दो और राइट टू रिकॉल कि जिससे जो चालू आदमी है वो भी उनकी भी तमीज ठीक हो जाएगी उनकी भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो � Right to Recall Movement pass होगी या fail होगी वो तो भगवान ही तय करेगा 1925 में चंद्रशेखर राजात ने कोशिश की वो fail हो गए 1977 में भी कार्यकर्ताओं ने कोशिश की जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारत में Right to Recall लाने की वो fail हो गए इस बार fail होने की संभावना कम क्यों है क्योंकि कार्यकर्ता यदि draft लेके आगे चलते हैं तो उनके fail होन तुमने जो समय दिया, तुमने जो पैसे खर्च किए और माल कोई और खा गया। यदि फेल होगा, तो भी एक विचार, एक अच्छा ड्राफ्ट हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, तो उसका कुछ पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। लेकिन आप सिर्फ अच्छे व्यक्ति को एमपी बनाने की कोशिश करोगे, तो 50, 100 जो भी अच्छे どういうことですか